परमार्थ प्रसंग एक योगी लोग कहते हैं कि शरीर के भीतर सात पद्म या नाड़ी चक्र है गुह्य देश में है मूलाधार चतुर्दल लिंगमूल में है स्वाधिष्ठान षठ दल नाभ्य देश में है मणिपुर दस दल हृदय में है अनाहत द्वादश दल कंठ में है विशुद्ध षोडस दल भ्रूमध्य में है आज्ञा बेदल और मस्तक में है सहस्त्रार सहस्त्र कमल वे और कहते हैं कि मेरुदंड के वाम भाग में ईड़ा दक्षिण भाग में पिंगला और मध्य में सुसुमना नाड़ी है यही सुसुमना नाड़ी मूलाधार से लेकर यथाक्रम छहों पद्मों को भेद कर कमल में ब्रह्म स्थल पर जा मिली है परकुंडलनीय शक्ति के जागृत होने तक सुसुमना का मार्ग बंद रहता है कुल कुंडलनी है आत्मा की ज्ञान शक्ति चैतन्य स्वरूपनी ब्रह्ममयी वे सब जीवों में मूलाधार पद्म में सोते हुए सांप के समान मानो निर्जीव रूप से उपस्थित हैं मानो नींद ले रही हो, वे योग ध्यान साधन भजनादि के द्वारा जागृत होती हैं मूलाधार में वही शक्ति जब जागृत होकर तथा सुसुमना नाड़ी के भीतर से होकर क्रमोत्तर मूलाधार स्वाधिष्ठान बड़ी पूर्व अनाहत विशुद्ध और आज्ञा चक्र को भेद कर सहस्रदल कमल में परम शिव या परमात्मा के साथ मिलती है तब दोनों के संयोग से जिस परमामृत का क्षरण होता है उसे पान कर जीव समाधिस्थ हो जाता है तभी जीव को चैतन्य लाभ होता है आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तब ज्योति दर्शन इष्टमूर्ति दर्शन प्रभृति अनेक आश्चर्यपूर्ण आध्यात्मिक अनुभव होते हैं गुरु और परमेश्वर की कृपा से और साधक के पुण्य प्रताप से कभी कभी वे स्वयं ही अल्प आयास से ही जागृत हो जाती है श्री राम कृष्ण देव कहते थे इस निर्विकल्प समाधि की अवस्था में साधारणतः इक्कीस दिन से अधिक शरीर नहीं रहता जीव परमात्मा या ब्रह्म में लीन हो जाता है यही हुआ संक्षेप में सठ भेद का वर्णन एक सौ उनतालीस पर जो जगत गुरु आचार्य कोटि या मनुष्य होते हैं जो मुक्त होकर भी जगत के कल्याण के निमित्त उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए देह धारण करते हैं वे ब्रह्मानंद को भी तुक्ष गिनकर जागृत कुंडलनी की शक्ति को उसी मार्ग से सहस्त्रार मस्तक से अनाहत चक्र हृदय में वापस नीचे लाकर भावमुखी होकर रहते हैं अर्थात द्वंद्वातीत पारमार्थिक एब्सल्यूट और व्यवहारिक रिलेटिव ज्ञान में ही चढ़ना उतरना किया करते हैं और सहस्त्रावधि जीवों का अविद्या के मोह से उद्धार करते हैं